शरीर आत्मा और मन के संबंध में अब्दुल बहा ने कहा मानव जगत के तीन अंश होते हैं शरीर आत्मा तथा मन शरीर मनुष्य का भौतिक अथवा पार्श्विक अंश है शारीरिक दृष्टिकोण से मनुष्य पशु जगत का सहभागी है मनुष्य तथा पशु दोनों के ही शरीर उन तत्वों से बने हैं जो आकर्षक शक्ति के नियमों द्वारा सूत्रबद्ध होते हैं पशु की भांति मनुष्य को भी ज्ञानेंद्रियों की क्षमताएं प्राप्त है वह ताप शीत भूख प्यास आदि आधी के आधीन है पशु के विपरीत मनुष्य को एक विवेकपूर्ण आत्मा मानव बुद्धि प्राप्त है मानव की यह बुद्धि उसके शरीर तथा उसकी अंतरात्मा के बीच माध्यम का काम करती है जब मनुष्य अपनी आत्मा अंतरात्मा मन को ज्ञान से प्रकाशुक्त कर लेता है तो वह सारी सृष्टि को अपने अंदर समा लेता है क्योंकि मनुष्य पूर्व की सभी वस्तुओं की पराकाष्ठा और इस तरह सभी पूर्व विकासों का योगफल है इसलिए वह अपने अंदर सारे निम्न जगत को समाये हुए हैं आत्मा के साधन से अंतरात्मा द्वारा प्रकाशित मानव की देदीप्यमान बुद्धि है उसे सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट बिंदु बना देती है परन्तु दूसरी ओर जब मनुष्य अपने मन और हृदय का अंतरात्मा के वरदानों के प्रति नहीं खोलता बल्कि अपनी आत्मा को पार्थिव दिशा और अपने प्रकृति को शारीरिक भाग की ओर उन्मुख करता है तब अपने उच्च स्थान से उनका पतन हो जाता है और वह निम्न पशु जगत के प्राणियों से भी हीन बन जाता है इस हालत में मनुष्य की दशा बहुत बुरी होती है क्योंकि यदि दिव्य आत्मा की श्वास की ओर उन्मुख आत्मा के आध्यात्मिक गुणों को उपयोग में न लाया जाए तो वे क्षीण और दुर्बल हो जाते हैं और अंततः अयोग्य बन जाते हैं यदि आत्मा के केवल भौतिक गुणों का ही प्रयोग किया जाए तो वे बहुत अधिक शक्तिशाली बन जाते हैं और दोहखी तथा भ्रमग्रस्त इंसान निम्न पशुओं से भी अधिक वहशी अन्यायी भ्रष्ट क्रूर और द्वैषपूर्ण बन जाता है उसकी सभी महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को आत्मा की प्रकृति के निम्न स्तर से बल मिलता है और वह अधिकाधिक क्रूर बनता जाता है यहां तक कि उसका सारा अस्तित्व उन पशुओं से बेहतर नहीं होता जो मरखप जाते हैं ऐसे मनुष्य सदा बुरे काम करके दोहक पहुंचाने और विनाशकारी योजना बनाने में व्यस्त रहते हैं वे दिव्य दया की भावना से पूर्णतया वंचित रहते हैं क्योंकि आत्मा के दिव्य गुण पर भौतिक गुण छा जाता है इसके विपरीत यदि आत्मा की आध्यात्मिक प्रकृति इतनी शक्तिशाली बन जाए कि वह भौतिक पहलू को नियंत्रण में रख सके तो मानव दिव्यता को प्राप्त हो जाता है उसकी मानवता इतनी प्रतापशाली बन जाती है कि दिव्य सभा देवताओं के सदगुण उसमें प्रत्यक्ष होने लगते हैं वह प्रभु की दया का प्रसारण करता है और मानवता की आध्यात्मिक उन्नति को प्रोत्त्याहन देता है क्योंकि वह उनके मार्गदर्शन हेतु दीप ज्योति समान बन जाता है आप जानते हैं कि किस प्रकार आत्मा शरीर और अंतरात्मा के बीच माध्यम का काम करती है किसी प्रकार यह पौधा पास पड़ी मेज पर रखे नानगी के एक छोटे से पौधे की ओर संकेत बीज और फल के बीच माध्यम है जब वृक्ष पर फल आता है और पक जाता है तो हम जान लेते हैं कि वृक्ष संपूर्ण है यदि वृक्ष फल नहीं देता तो वह व्यर्थ उपज होगी जिससे कोई अभिप्राय पूरा नहीं होता जब किसी आत्मा को अंतरात्मा मन का जीवन प्राप्त होता है तो इसका फल उत्तम होता है कि यह एक देवी वृक्ष तुल्य बन जाती है मैं चाहता हूं कि आप इस उदाहरण को समझने का प्रयास करें मुझे आशा है कि आप इस उदाहरण को समझने का प्रयास करें मुझे आशा है कि ईश्वर की अवर्णनीय उत्तमता आपको इतना बल देगी कि आपकी आत्मा के दिव्य गुण जो उसे अंतरात्मा के साथ जोड़ते हैं सदा सर्वदा के लिए भौतिक पहलू को अधीरस्थ कर और ज्ञानेंद्रियों पर ऐसा काबू पा ले कि आत्मा स्वर्गिक साम्राज्य की संपूर्णताओं की निकटता प्राप्त कर ले। दिव्य प्रकाश की और दृढ़तापूर्वक उन्मुख हुए आपके चेहरे ऐसे देदीप्यमान हो जाए कि आपके सभी विचार शब्द और कर्म आध्यात्मिक दीप्ति से दे दीप्यमान हो जिनसे आपकी आत्माएं भरपूर हैं ताकि विश्व की सभाओं में आप अपने जीवन की संपूर्णता को दर्शा सके कुछ लोगों के जीवन केवल मात्र इस संसार की वस्तुओं में ही उलझे हैं उनके दिमाग बाहरी रीतियों और परंपरागत रुचियों से ऐसे घिरे हुए हैं कि वे अस्तित्व के किसी अन्य क्षेत्र तथा सभी वस्तुओं की आध्यात्मिक विशेषता से आंखें बंद किए हुए हैं वे सांसारिक और भौतिक उन्नति के बारे में ही सोचते हैं और उन्हें से स्वप्न देखते हैं प्रसिद्धि इंद्रिय आनंद और सुखदायक वातावरण द्वारा उनकी सीमाएं बंधी हुई है उनकी उच्चतम आकांक्षाएं सांसारिक स्थितियों और परिस्थितियों की सफलता पर केंद्रित होती है वे अपनी निम्न प्रवृत्तियों को दबाते नहीं वे खाते हैं पीते हैं और सो जाते हैं पशुओं के समान अपने स्वयं के शारीरिक कल्याण के अतिरिक्त वे और कुछ नहीं सोचते यह सही है कि इन आवश्यकताओं को अवश्य ही पूरा किया जाए जीवन एक ऐसा बोझ है जो हमें धरती रहते हुए उठाना ही पड़ता है परन्तु जीवन की निम्न वस्तुओं की चिंताओं को मनुष्य की समस्त आंकांक्षाओं और विचारों पर हावी नहीं हो जाने देना चाहिए हार्दिक इच्छाओं का लक्ष्य अधिक गौरवपूर्ण हो मानसिक कार्यकलाप ऊँचे स्तर पर हों लोग अपनी आत्माओं में दिव्य सम्पूर्णता की कल्पना करें और वहां पर दिव्य आत्मा की अक्षय कृपा के निवास हेतुस्थान बनाए आपकी अभिलाषा धरती पर देवी सभ्यता की उपलब्धि हो मैं आपके लिए सर्वश्रेष्ठ वरदान की याचना करता हूं कि आप दिव्य आत्मा की शक्ति से इतने परिपूर्ण हो कि आप संसार के जीवन का कारण बन जाएं